आध्यात्म रामायण उत्तर कांड तृतीय सर्ग बाली और सुग्रीव का पूर्व चरित्र तथा रावण सनत कुमार संवाद श्री राम रामवाच बाली सुग्रीव सुग्रीवन्म श्रोत मिक्षा मित्र रविंद्रांडराकारो जुतम श्री रामचंद्र जी बोले हे मुने मैं बाली और सुग्रीव को जन्म का यथावत वृत्तांत तो सुनना चाहता हूँ मैंने सुना है कि ये इंद्र और सूर्य की वानर रूप से उत्पन्न हुए थे नरोम सदे मध्यसंगे मणिप्रभे तस्ते विस्तीर्ण ब्रह्मण सतियो जन तस्र्मुख साक्षा कदाचिद्योगि तेताभ पति दिव्यम आनंदसल बहूं तदृह्वा करे ब्रह्म ध्यान किंचितित्द भूमौ पतिमात्रस्माजा महाकपी अगस्त्यजीबोले हे राम मेरु पर्वत के मणि के सन्काशमा सुवर्ण मै मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी की सौ योजन विस्तार वाली सभा है उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे उस समय उनके नेत्रों से बहुत से दिव्य आनंदाश्रु गिरे उन्हें अपने हाथ में लेकर ब्रह्मा जी ने कुछ चिंतन कर पृथ्वी पर डाल दिया पृथ्वी पर गिरते ही उनसे एक बहुत बड़ा बानर उत्पन्न हुआ तमा दृणो वस्स किंचितिका वशात्री समीपे सर्वौभा इत्युक्तो भविष्युक्त नवस त्रमण एवं बहुत से काले गतिपुधी कदाचि पर्यटनादमूलास मुद्य उससे ब्रह्मा जी ने कहा वश्य तू तो कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्वशोभा सम्पन्न स्थान में रह इससे तेरा कल्याण होगा ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वह वानर श्रेष्ठ वही रहने लगा इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस परम बुद्धिमान वृक्षराज ने मूलादि के लिए घूमते घूमते एक दिव्य और रत्न से सुशोभित बावड़ी देखी। छाया जल पूर्ण और प्रति कपिम पात जला तरम शीघ्र सुंदरिम सुंदरिरा आत्मान जब वह वहाँ पानी पीने के लिए गया तो उसने जल में एक छाया में बानर देखा उसे अपना प्रतिद्वंद्वी बानर समझकर वह जल में कूद पड़ा किंतु वहाँ कोई भी बानर न मिलने पर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल आया और अपने को एक अति सुंदरी रमड़ी के रूप में देखकर बड़ा ही चकित हुआ तत सुु देशजय्वा चतुर्मुखम गच्छन्ध्यान सृष्ठ नारिम मनोरमा कंदर्प सर्द्धांग तकवान् वीर्युतम ताम तद्दीज बातुवी उस समय देवराज इंद्र काल में ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे उस परम सुंदर सुंदरी स्त्री को देखकर वे कामदेव के बाणों से बिध गए और उनका उत्तम वीरय स्खलित हो गया वह वीर उस स्त्री को प्राप्त न होकर उसके बालों को छूता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा बाली संभव त्र सक्रतुल्य पराक्रमह। उसे इंद्र के समान परा, पराक्रमी भाली का जन्म हुआ देवराज इंद्र उसे एक सुवर्णमयी माला देकर स्वर्गलोक को चले गए भानुरप्यागतस्तत्र तदा भाविनीं दृष्टवा कामशो भूतवादेशमत बेजम तस्तः महाकायो भगव्वा हनुमत सहायाथम गवि उसी समय वहां सूर्य देव भी आए उस सुंदरी को देखकर वे कामवश हो गए तथा तो उसकी ग्रीवा पर अपना उग्र वीर छोड़ा उससे उसी समय एक बहुत बड़े शरीर वाला वानर उत्पन्न हुआ सूर्य देव उसकी सहायता के लिए उसको हनुमान जी देकर चले गए पुत्रज ग सा निध्रता कुचे प्रभाते पश्चिदात्म पूर्वध्वाकृति फलमूला भी साधम पुत्र कपी नतुर्मुख सामग्रे दीक्ष राजोनों दी। पुत्रों को लेकर वहसी कहीं जाकर सो गई वह स्त्री कहीं जाकर सो गई दूसरे दिन सवेरे उठने पर उसने पहले के समान अपने को फिर भानर रूप ही देखा फिर वह परम बुद्धिमान रिछराज फल मूलादि लेकर अपने पुत्रों के सहित ब्रह्मा जी की सभा में आया और उन्हें मस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया ततो ब्रवेश समास्वास्य बहुस कपकुंजरम तत्रक देवता दूत आहूयानगरी तब ब्रह्मा जी ने उस बानर वीर को बहुत कुछ समझाया और एक देवतुल्य देवदूत को बुलाकर उससे कहा हे दूत तो मेरी आज्ञा से इस वाण्ठ को लेकर विश्वकर्मा की बनाई हुई किस्कंधा नाम के दिव्यपुरी को जाओ। जा सौभाग्य बलिता देवैरपी दुरासदा तस्म सिंहासने वीरम राजीप दुर्जयः सर्वे ते ऋक्षराजस् भविष्यंथी वसे वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है और देवताओं के लिए भी दुर्जय है उसके सिंहासन पर इस वीर का राज्याभिषेक कर दे सातों दीपों में जो जो बड़े दुर्जय वानर वीर हैं ये सब वृक्षराज के अधीन रहेंगे यारायण साक्षा भूत्ता सनातन भूभारा शुरुआस भूतले तदा सर्वे सहाजा तथ्य कथंत मानरा ब्रह्मण दूत देवा च महामती यथावपस्था चक्रे ब्रह्मण तम हरीश्वर दैवदूतस्तो तो ग ब्रह्मणे तेदयत ददाते बानरा नाम सकृाश्र जिस समय साक्षात सनातन पुरुष नारायण के नारायण देव पृथ्वी पर भार उतारने के लिए भूलोक में राम रूप से अवतीर्ण होंगे उस समय समस्त बानरगण उनकी सहायता के लिए जाएं ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उस महाबुद्धिमान देवदूत ने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस बानर की सब व्यवस्था कर दी और फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया तब से वह किसकिधापुरी वानरों की राजधानी हो गई भूमिर्भारोहृत कृष्ण स्तया लीलाना सर्वभूता नित्य मुक्त चिधात्मर अखंड कियानेराक्रम तथा वर्णते सद्हीलामस रूपिण येलोकाना पापहत सुखा च इदम कृतन्मर्सुग्रीवो जन्म तय स मुच्यतेपातक हे राम आप सबके स्वामी हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अब माया मानव रूप धारण कर आपने पृथ्वी का भार सब भार उतार दिया जो सब भूतों के भीतर विराजमान नित्यमुक्त और चेतन स्वरूप है उन अखंड और अनंत रूप आपके लिए यह ऐसा कौन बड़ा पराक्रम है तथापि संपूर्ण लोकों के पापों का नाश करने के लिए और उन्हें सुख देने के लिए साधुजन आप माया मानस रूप भगवान का स्वीय करते ही है जो मनुष्य बाली और सुग्रीव के इस महान चरित्र का कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित होने के कारण सब पापों से छूट जाएगा थान्याम कथाम कथाम सीता सीताहृता रावणे न दुरात्मुगे प्रजापति सुतुम सुनकुमे का विवाद्यवीत हे राम अब आपसे संबंध रखने वाली एक वह कथा और सुनाता हूँ जिस कारण की दुरात्मा रावण ने सीता जी को हरा था पहले एक बार रावण ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र श्री सनत कुमार जी से अति नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहा जिसका आश्रय पाकर देवगण संग्राम में शत्रु को जीतते हैं इस संसार में सब देवताओं में श्रेष्ठ और अधिक बलवान भकौ देव है कम यजंतेजा निश भगवान प्रश्न ज्ञावा तथ्योगे दसान उवाचेद शुणु वक्षा पुत्रक ब्राह्मणगण किसका पूजन करते हैं और योगीगण किसका ध्यान करते हैं भगवान आप सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने वालों में श्रेष्ठ हैं अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भगवान शनत कुमार ने योग दृष्टि से रावण के अंतकरण की सब बात जानकर उससे कहा वस् मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ सुनो ज्ञातवा त्रदय स्तंभ निजो ग दसाननम उवाचेद शृणु वक्षा पुत्रक यस्य जगता नहि सुरासुरे नृत्य निरीनायण व्यय जन्नापा जा ब्रह्म ब्रह्मा पति श्रेष्ठ ये नैव सकलं जगस्थाबर जंगम तम सबुधा जयंती सरें योग नो ध्यान योगे न तभे भानु जपंथी जो सर्वदा संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले हैं जिनके जन्म मृत्यु आदि नहीं होते जो देवता और दैत्यों से सदा वंदित अविनाशी नारायण श्री हरि लाते हैं कर्ताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी भी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा जिन्होंने यह स्थावर जंगम रूप सारा संसार भी रचा है उन्हीं के आश्रय से देवगण संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं तथा योगी जन भी ध्यान योग के द्वारा उन्हीं का जप करते हैं